भद्रं कर्णे शुणुयाम देवा भद्रम पश्येम्श्रा स्थिस्तुवा वंशस्तम्यशेम देवित जलायु ओ शाँति शांते शांते द्वितीय अथर्वीय द्वितीय मुंड के प्रथम के अष्टम मंत्र विचार तो हुआ था, जिसमें के मंत्र में तो आया था। दिप्यो अप्राणो यमुना शुभ्रहरा परत पर ऐसा मंत्र आया था उसमें पुरुष शब्द आया उसके बाद सबके सब उसी पुरुष से उत्पन्न हुए करके दिखा रहे हैं जो भी सृष्टि है उसी पुरुष से उस आत्मा से पैदा हुई हैं करके दिखा रहे हैं उसी की चर्चा चल रही है जो भी अध्यारोप जब आप सृष्टि को मानते हैं जब चल रहे हैं उसी आत्मा से मानना है और लीन भी आत्मा में ही करना आगे जाकर के ये स्थिति होगी इसके लिए आगे मंत्र है अतः सुद्र गियश्च्यिंदवा न सूत हरात्मा अतः समुद्र गिरये अस्मत्ंद सिंधव अतः जो द्वितीय में चलाता दिव्यो यूक्त पुरुष सबाया वो पुरुष से अतः समुद्र समुद्र तो सात समुद्र हैं इसी से इस सृष्टि इस इस इस इस होते हैं और गिराश और पर्वत सारे पर्वत भी उसी परमात्मा से उत्पन्न होना है उसी आत्मा से गिरी माने पर्वत गिराश सारे पर्वत जितने भी हैं, सर्वे अस्माते सर्वरुआ नाना रूप से चलने वाली जितने भी नदियां हैं कोई टेढ़ी पड़ी है कोई सीधी जा रही है सब इसी परमात्मा से ही उत्पन्न होना है सर्वे अतस्थ सर्वा औषधयो रसस् कहा और इसी परमात्मा से ही सारी औषधिया माने खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये भी परमात्मा से सृष्ट होते हैं जब के सब अत्य सर्वा औषधय रस और उस अन्न के उपभोग करने के पश्चात जो रस बनता है सड़ रस बनता है मधुरादि जो छह रस होते हैं वो भी परमात्मा से श्रेष्ठ होता है सृष्टि होती है उसकी भी ये ना ये सब होता ही तिस्तय हंतरात्मा ये ना रस है ना पूर्ण भूत जिस रस के द्वारा तृप्त है हमारी इंद्रियां या भूत सूक्ष्म भूत तो पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण मन बुद्धि जिन भूतों के रस के द्वारा इस जिस रस के द्वारा जो परिपूरित तो होकर के तृप्त होकर के बैठे हैं जितने भी इंद्रियां हमारी है उसी इंद्रियों के साथ में रहता है अंतरात्मा देखने सुनने आदि का काम कर रहा है उन्हीं से ही पता लगता है आत्मा के बारे में और ये शरीर छोड़ कर के जब चला जाता है तो इन्हीं के साथ होकर ही जाता है जब शरीर छोड़ कर के जीवात्मा जाता है ज्ञान होने पर तो आना जाना नहीं होगा किंतु ज्ञान इतना सरल नहीं है बोलना सरल है ज्ञान बहुत कठिन है होना अगर ज्ञान हो जाए तो उसका तो आना जाना बंद हो जाएगा नाणव्राम अंत अत समी अंत ऐसा श्रुति है उसके यही पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं जितने भी इंद्रिया है सब प्राण आदि सब अपने कारणों में लीन हो जाते हैं उसको संसार चक्र से मुक्त हो जाता है आवागमन बंद हो जाता है किंतु तो? जब तक अज्ञान अवस्था में है तब तक कहीं से यहाँ आया है अभी सत्र वस्तु साथ लेकर आया हुआ है पंच प्राण है पंच ज्ञान इंद्रिया है पंचकर्म इंद्रिया पंच मन बुद्धि साथ में चिराभास बोलते हैं बोलते हैं जीव अपने कर्मों के आधार पर इन्हीं के साथ चलता है जहां भी जाना है इसके पहले किसी और में था आज यहां है फिर इसके बाद किसी और में जाएगा ऐसा चलता रहेगा ये कहा सब भूत ही तिस्त अंतरात्मा इन भूतों के साथ अंतरात्मा रहता है ये भूत माने यहां पर बाह्य भूत नहीं है सूक्ष्म भूत जो सूक्ष्म शरीर है इसके साथ अंतरात्मा रहता है सूक्ष्म शरीर के साथ ही आवागमन इसका होता रहता है इस अंतरात्मा का एक कहा मंत्र में आज से देखे अत पुरुषार्थ समुद्रा क्योंकि ये जो पुरुष शब्द द्वितीय मंत्र में आया था इस द्वितीय मंत्र के प्रथम खंड द्वितीय मंत्र में था। तो आया था दिव्यो है मूर्त पुरुष सवाई है भ्यंतरो जह अप्राणो हना शुभ्र्षरा परत तो वो पुरुष शब्द आया तो उसी के आगे विस्तार करने सारे पुरुष से ये ये उत्पन्न हुए वो उत्पन्न हुए वो उत्पन्न हुए इत्यादि। अभी पूर्व मंत्र में समाप्त इत्यादि आया था जो सात चित्र हैं गले के ऊपर वो नासिका के चित्र, दो आंख के चित्र, दो कान के क्षेत्र मुख का चित्र। और उनके अपने अपने विषय प्रकाश करने की जो शक्ति है आदि और उनके विषय का जो ज्ञान है ये सब उसी से पैदा होना है उसी परमात्मा से कहा था यहां भी वो बता रहे है। ये बात में कहते पुरुषार्थ उसी पुरुष जिस पुरुष की चर्चा चल रही है मारे अध्यारोप चल रहा है देना है क्योंकि वेदांत की शैली ऐसी है सृष्टि वास्तव में नहीं है किंतु हाय करके सामने वाले मान्यता बना के बैठा हुआ है एकाएक बोल दिया जाए कि सृष्टि नहीं है कोई मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अर्थ क्रियाकारिता इसमें है प्यास लगे तो पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाता है शीतलता का अनुभव होता है ठंडी लगे तो अग्नि के पास जाते हैं उष्णता मिलती है तो इसको नहीं है कैसे बोले हैं ऐसे मान करके बैठा हुआ है सामने वाला किन्तु ध्यान देना चाहिए स्वप्न में भी ऐसी क्रियाएं हमारी होती है जैसे हम जागृत में जल पीते हैं हमें तृप्ति होती है स्वप्न में भी जल पीने पर होती है स्वप्न में इतने जरूर है। आपने अपने सिर के के के पास में में में में में एक लोटा में जल रखा था रात पीने के लिए किंतु तो प्यास लगी आपको तो वो जल काम नहीं आएगा जो सिराने पर रखा हुआ है काम नहीं आएगा उस समय में वही जल चाहिए आपको स्वप्निय जल चाहिए उसी से तृप्ति होगी क्योंकि समा में हमें चलना होगा जब हम प्रातिभाषिक सत्ता में रहते हैं तो वहीं से वह काम तो। तो में काम काम वस्तु। वस्तु वस्तु में में नहीं नहीं आते। व्यावहारिक तो सत्ता वाला है वो प्रातभाषिक सत्ता वाला है तो इतना है तो कोई पुरुष से सबके सब पैदा होते करे आरोप किया जा रहा है पर आगे जा करके उसका अपवाद होगा वेदांत की प्रक्रिया अध्यारोप और अपवाद आरोप इसलिए किया जा रहा है सामने वाला मान के बैठा हुआ है जग धाए करके मान के बैठा हाँ उसी से पैदा हुआ जितने भी सोने में आभूषण बने हैं सोना से पैदा हुआ है ऐसा कहना पड़ेगा आभूषण नहीं है पहले नहीं कहना है सोने से पैदा हुए है उसका मूल कारण सोना है फिर बाद में जब विचार दृष्टि से ले जाएंगे तो सोना छोड़ करके कुछ नहीं सोना ही है वो ये सिद्ध हो जाता है अपवाद पहले तो मान करके चलवाना या और बाद अपवाद करना तो यहां भी जब आगे निषेध वाक्य आएंगे तो सबका निषेध होगा तो जहां से उत्पन्न हुआ वहां निषेध करने पर कहीं अन्यत्र होने की संभावना नहीं होती है वस्तुकार तो ये कह रहे हैं अतः पुरुषार्थ अतः इस पुरुष से जिस पुरुष की चर्चा चल रही है उसी पुरुष से समुद्रहा, सर्वे क्षाराध्या क्षार खारा समुद्र आदि लवण समुद्र से बेस्टिंग जमुदी वित्ती आदि सात समुद्र पैदा हुए हैं इसी पुरुष से कहना चाहते हैं क्षारा आदि समुद्र इसी से पैदा हुआ तो क्षाराध्याय में क्या है तो कहते हैं सात सागर है हम जिस सागर के भीतर है यह क्षार समुद्र है क्षीरोध समुद्र बने इसमें नमक है ये कहना चाहते हैं क्षुरोदकी में कहते हैं ये सात समुद्र का नाम देते हैं ऐसे पुराण में चर्चा है जगह जगह चर्चा है क्षीरोदक इक्षोद शुद्धोदक और सूरोदक ये सात समुद्र की चर्चा है पुराणों में चर्चा है हम जितने भी आज विश्व करके मान के बैठे हुए हैं तो ये लवण समुद्र के भीतर ही है सब ये तत्त टापु है अलग अलग टापू है ये वो ये वो ऐसा है है तो लवण समुद्र के भीतर ही है ये शिरोदय समुद्र का देश को खारा समुद्र से घिरा हुआ है और आगे युवत समुद्र है कहते हैं आगे गन्ने के रस के जैसा जल मिलेगा ऐसा समुद्र मैंने ये जिसमें घेरे हुए हैं समुद्र में उसके आगे पृथ्वी का घेरा है समुद्र के आगे फिर उसके आगे एक समुद्र का गहरा होगा फिर आगे पृथ्वी का गहरा होगा ऐसे प्रत्येक दीप बढ़ते जाते बड़े बड़े होते जाते हैं सबसे छोटे द्वीप में जम्मू द्वीप में हम लोग है अभी जितने भी हम भी एक ही द्वीप है जम्मू द्वीप है समुद्र के भीतर है यह स्थिति है तो छिर एक घृतोदय कहा एक घी जैसा जल है जिसमें ऐसा समुद्र भी है वो तीसरे समुद्र है वो चतुर्थ समुद्र आएगा दुद दही जैसा जल है जिसमें और पांचवा शुद्धोदक बिल्कुल निर्बल जल होगा और छठा आएगा ये सातवां आएगा सूर्योदय इत्यादि सप्त सागर तत्र क्षारोदय प्रसिद्ध है छारोद समुद्र तो प्रसिद्ध है हम लोग जानते हैं जिसके भीतर हम लोग बैठे हैं जिस समुद्र के भीतर प्रसिद्ध है सूर्योदय इक्सु रसोदार अंतरम किंतु ये जो सूर्योदक कहा था अंतिम में कहा था उसको के बाद में समझ तीसरे नंबर पे समझना सूर्योदय को इतना समझना ये कहा तो सात समुद्र में उसी पुर, पुरुष से पैदा हुए है जो सात समुद्र की चर्चा है आगे गिराश जितने पर्वत हैं जितने पहाड़ हैं वो भी वो परमात्मा से ही पैदा हुआ है उसी पुरुष से पैदा हुए सब ग्रयश्च हिमवद आदय हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं हिमवत माने हिमालय हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं ये भी उसी से पैदा हुए है। सर्वे, सब के सब जितने भी हैं अस्मदारित पर्वत है सब उसी पुरुष से मान आत्म से होना है उत्पन्न होना है और चंदनते स्रवंती गंगाद्य सिंधवो सर्वरूपा बहु और जितने भी बह हैं चंदन मान बहना जितने बहने वाले हैं नदियां बनकर के चल रहे हैं जितने भी जल कौन गंगा आदि गंगा यमुना कावेरी सरस्वती जो जो हम नाम लेते हैं जो भी हो सबके सब और सिंधवा सिंधु जितने भी हैं नदियां सिंधु हैं सबके सब जितने भी हैं बहु रूपा उसी से उत्पन्न होकर के चल रहा है ये स्थिति है अनेक रूप वाली नदियां भी उसी से उत्पन्न है और अस्मादेव पुरुषाद सर्वा औषधवे पर ही इसी आत्मा से ही सारे सारे औषधियां जितने भी सप्ताह बोलते हैं तान जो सप्ताह में कहते हैं वो सब उसी परमात्मा से पैदा हुए हैं। कारण वही है हमें दिखता है अभी सामान्य मूल कारण परमात्मा ही है वहीं से पैदा हुआ सब रस और मधुरादि जो सड़रस है छह प्रकार के स्वाद होता है माने नमक वाला स्वाद खट्टा स्वाद मीठा स्वाद तीता स्वाद कड़ुआ स्वाद इत्यादि छह प्रकार के रस होते हैं स्वाद होते हैं वो भी परमात्मा से पैदा हुए हैं रसस जो आदि, जो मधुर मीठा आदि मिठास आदि जो रस हैं, सड़ रस हैं, विधा। और जिस रस के द्वारा ये इंद्रियां तृप्त होती है अन्न अन्न ग्रहण करेंगे तो उसका परिणाम अन्न खाने के बाद में तीन भाग में बंटवारा होगा पेट में जाने के बाद चाहे जल हो चाहे अन्न हो जो तो पाका से पहुंच जाएगा तो तीन भाग होगा उसका तीन हिस्सा होगा उसमें ऊपर हमारी पित्त की थैली है जिसमें वैश्वान और अग्नि की चर्चा है शास्त्री के निवास मानते हैं से गर्वाइश मिलती है बाहर पका हुआ और ना फिर पक जाता है बाहर हम कच्चा भी खाते हैं तो भीतर पका हुआ बाद में आएगा भीतर अग्नि है जिसको वैश्वान अग्नि करके चर्चा करते हैं तो वो पित्त की थैली से संबंधित है जो भी है वहां गर्माइ से वो पकता है पकने के बाद तीन हिस्सा होगा वहां एक स्थूल हिस्सा होगा एक मध्यम हिस्सा आएगा अणु हिस्सा होगा जो स्थूल हिस्सा हो तो मल के द्वारा बाहर आ जाएगा और मध्यम हिस्सा उसका जो बाष्प निकलेगा वहां से कोई रस अन्न रस बोलते थे जिसको जो पका भीतर पकने के बाद बाष्पकड़ होगा जो रस निकला वो रस क्या होगा नाभी में पहुंच जाता है हमारे शरीर के पूरे नाड़ियों का के केंद्र है नाभी वहां से फिर फैलेंगे शरीर में नाड़ियों के द्वारा फैलते हैं ऐसे चर्चा है शास्त्रों में तो अन्न का जो रस माना द्वितीय परिणाम अन्न खाया उसके बाद रस बना तो रस बनाओ जो परिणाम है वही अन्न रस जिस रस से क्या होता है ठूल तो निकल गया सूक्ष्म से सारे शरीर की पुष्टि होती है क्या मध्यम रस से सारे शरीर की पुष्टि होती है और साथ में क्या होगा इंद्रियों की पुष्टि होती है अगर हम अन्न जल नहीं लेंगे इंद्रिया कमजोर हो जाएगी पुष्टि होती है उससे शरीर की पुष्टि होती है इसलिए एक रस है ना भूतई का भूतई से जिन रस्य परिपूरित है काम कर रहे हैं इंद्रिया हमारी उन इंद्रियों के साथ ही आत्मा रहता है कहता है और अन्न का जो सूक्ष्म भाग होगा उससे मन की वृद्धि होती है ये छानदोग में प्रयोग करके देखा प्रयोगत्मक दृष्टि से उद्दालक ऋषि ने शेतु केतु समझाया है अन्न मय में मन हा आपो में प्राण हाँ तेजो भाई बात सब है अन्नमये मन माने अन्न से उसकी वृद्धि होती है अन्न से पैदा तो नहीं है वृद्धि होती है कैसे तो पंद्रह दिन तक उसको खाने के लिए कहा खाओ छोड़ दो तो बाद में कहा मैंने पढ़ाया हुआ जरा मेरे को बताओ बोला मेरे को कोई याद नहीं फिर बोला एक एक ग्रास करके तुम फिर खाने लग जाओ खाने लगा फिर स्मृति में आ गए, मान मन में वो स्थिति आ जाती है में मना ऐसा है ऐसी स्थिति है तो रस मधुरादि सड़ विदो ये न रस ही न भूतई पंचभी छह प्रकार के रस हैं। पहले हम जब खाते हैं तो उसका परिणाम रस बनेगा रस के बाद में रक्त बनेगा फिर मांस बनेगा फिर वेद बनेगा फिर अस्थि बनना मज्जा बनना फिर पुरुष शरीर में वीरिय बनना स्त्री शरीर में रज बनना अंतिम परिणाम है सप्त धातु जिसको बोलते हैं अन्न का परिणाम ऐसे होते जाते हैं तो सड़ छह प्रकार के हैं स्वाद रस इनके द्वारा ये ना रस ही ना भूतई रस के द्वारा परिपूरित जो भूत है पंचभूत हमारे हैं सूक्ष्म भूत सूक्ष्म शरीर उनके साथ पंच भी स्थूल परिवेष्ट तिष्ठते है उन भूतों के साथ में परिवेष्टित होकर के रह रहा है आत्मा यही भूतों में छानबीन के यहीं से निकालना है आत्मा को अलग करना है ये इसी के साथ ही मिलेगा यही है इसी में है तिष्ठती अंतरात्मा लिंगम सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म शरीर रूप से बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर के साथ है वो ऐसा है ये तभी अंतराले शरीर से आत्मस्य आत्मापत बरते अंतरात्मा यहाँ अंतरात्मा शब्द से ये सूक्ष्म शरीर को कहा कहते हैं दोनों के बीच में है थूल शरीर से भीतर है आत्मा से बाहर है ये सूक्ष्म शरीर हमारे सबसे भीतर तो आत्मा ही है तो उसके बाहर हो जाता है थूल शरीर से भीतर होता है इसलिए अंतरात्मा शब्द से सूक्ष्म शरीर को लिया कह रहे हैं दो नंबर की टिप्पणी रसयन में कहा रसयेन पोषित ही जिन रसम द्वारा पोषित हुए भूत हैं पुष्ट हुए भूत हैं उन्हीं के साथ में आत्मा है ये कहा अच्छा आगे मंत्र है अब सारांश सा क्या निकला ये दिव्यो या मूर्त पुरुष सभा या द्वितीय मंत्र में जो कहा था ये द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के द्वितीय मुंडक में जो बताया था उसका सारांश सा क्या निकला आरोप करते करते गए कहां तक गिनाएंगे ये भी गुस्से उत्पन्न हुआ वो भी उस पर बहुत गिनाया अब श्रुति भी थक गया बोलती है जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है वो परमात्मा से पैदा होना है सबने जो कुछ है परमात्मा ही है कहना चाहते हैं जैसे सोने से बने जितने भी हैं तो सोना ही है इस बुद्धि से समझो तो इस दृष्टि सोना से जितने बने हुए हैं सोना समझो उसको वैसे ये जितने भी है परमात्मा ये समझो कहां तक गिनाएंगे ये श्रुति बोलती है वैराम वैराम ृतदे सौ विद्यांक सोम्याद्रह्मेद वितहाया ग्रंथिमति सोम्या इतना ही है सारा विश्व संसार जितना भी आप संसार करके जिसको लेते हैं समस्त जगत में जो कुछ भी वस्तु है पुरुष है वह विश्व ये सारा सार सब के सब परमात्मा ही है आत्मा ही है पुरुष ही है सोने से बने जितने भी होते हैं चाहे टेढ़ा बनाए चाहे सीधा बनाए जो भी बनाए वो सोना ही होता है चाहे टेढ़ा बनाया हो चाहे सीधा कोई भी बनाए सोने से मिट्टी से बने जो भी होंगे वो तो मिट्टी ही है वो चाहे बड़ा हो छोटा हो जैसे भी आकार में बना हुआ हो वैसे विश्व जो आकार में दिख रहा है जो भी आकृति दिख रही है सब परमात्मा ही है उसी से बनेगी किंतु ये विवर्त है सोना भी विवर्त ही है वास्तव में सोना बिगड़ करके तो कुंडला आदि बनता हो नहीं समझना सोना अपनी जगह पर सोना ही है वह सोनारे की दृष्टि में तो सोना ही रहेगा परिणाम बाद वहां भी नहीं है दूध का दही जैसा बनना बिगड़ गया मिठासा खट्टा हो गया अल, अलग हो गया ऐसा नहीं है वो तो बाद में भी सोना ही है वो सोना ही हो जाता है विभक्त है वैसे यहां भी है पुरुष है विकम विश्वम सबके सब ये परमात्मा ही है कर्म जितने भी कर्म है ये भी अग्निहोत्रादि कर्म भी परमात्मा ही है तप जितने भी तप है कृष्ण चांद्रायना जो भी करते वो भी परमात्मा ही है पर ब्रह्म पर अमृतम परम है अमृत स्वरूप है अमर है वो ब्रह्म ऐसा तो है यह तद वेद निहितम गुहाया जो इस प्रकार के ब्रह्म को यह तद तो ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाया बुद्धि रूपी गुहा में जो जानता है बुद्धि रूपी गुहा में है जानता है बाहर की गुहा नहीं पर्वत के गुहा में नहीं बुद्धि रूपी माने ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी कभी बनेगी तो बुद्धि में बनना जैसे अभी मनुष्य मनुष्याकार वृत्ति बनी हुई है मैं मनुष्य हूं यह अपना भावना है बुद्धि में तो है ये मान्यता तो बनी हुई है वास्तव में मनुष्य है कि नहीं विचार करने पर पता लग जाए किंतु तो मान्यता बनी मैं हुई मैं मनुष्य हूं मान्यता है ठीक इसी प्रकार जिसने मान्यता आ जाए मैं ब्रह्म हूं बुद्धि में आनी है इसलिए कहा यो ये तद यो वेद जो इसको जानता है इस आत्मा को ये तो ब्रह्म वेद इस ब्रह्म को जानता है कहा निहितम गुहाया निहित स्थापित है कहा गुहा में बुद्धि गुहा में है ऐसा जो जानता है सो अविद्या सौम्य हे सौम्य हे सौनक जी करके अंगिरा ऋषि बोल रहे हैं सौम्य शब्द है प्रिय के लिए सौम्य बोलते हैं यह सौम्य यहाँ सौम्य को अंगिरा ऋषि का संवाद शुरू हुआ है अंगिरा ऋषि बोल रहे हैं सौनक जी को कह रहे हैं हे सौम्य सो बुद्धि गुहा में इस आत्मा को जानता है माने उस ब्रह्मागार वृत्ति को पहुंचना ही जानना है ऐसा जो हो जाता है वो तो क्या अविद्या यह यहीं पर बिखेर देता है अविद्यारूपी जो ग्रंथी है उसको यहीं समाप्त कर देता है अविद्या अविद्यारूपी ग्रंथि क्या है मैं मनुष्य हूं, ये जो तादात में अध्याश हो रहा है सच्चिता आत्मा होता हुआ शरीर के साथ में जुड़ करके एकता करके जुड़ना भी नहीं जुड़ने में तो दो दिखता है यहाँ एक ही दिख रहा है एकता करके मैं मरने वाला हूं मैं इतने साल का हो गया हूं स्त्री हूँ पुरुष में जो भावना बनाई हुई है यह अवित्य है जड़ चेतन के ग्रंथ इसी का नाम है चेतन का धर्म जड़ में लाता है सबको बोलता है शरीर विनाशी है किंतु ये शरीर को विनाशी नहीं समझता यहां अविनाशी समझता है दूसरे को बोलेगा विनाशी है किन्तु तो अपने बारे में सोचेगा मैं अविनाशी हूं सोचता है मैंने शरीर क्यों आत्मा के जो अविनाशी तो धर्म यहां लागर के बोलता है स्थिति और शरीर का धर्म स्थूलत तो है कृषक तो है अथवा गौरवना आदि है वो ले जाकर के आत्मा में बोलता है मैं स्थूल हूं मोटा हूं पतला हूं परस्पर पहले धर्मी अध्यास उसके बाद धर्माध्यास होता है यह अध्यास राष्ट्र ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है पहले परस्पर धर्मी का एक दूसरे के तादाद में हो जाता है उसके बाद उसका धर्म उसमें उसका धर्म उसमें दिखने लग जाता है आत्मा का जो अमरत्व धर्म तो शरीर में ला करके मानता नहीं मरने वाला नहीं कोई भी नहीं अपने को नहीं समझता मरने वाला कोई सुलझा हुआ जो आत्मा को समझ गया होगा तभी मान सकता है नहीं तो दूसरे को ही बोले कर विनाशी है करके शरीर को विनाशी नहीं समझता क्यों आत्मा का जो अमरत्व धर्म तो है इसमें ला करके बोल रहा है और शरीर का धर्म स्थूलतवादी है मोटापा पतला पना जो भी है किसका धर्म शरीर का है वो आत्मा में ले जाकर बोलता है मोटा हो गया हूं, हो गया हूं। तो ये इसे अविद्या इसी का नाम है जड़ चेतन के ग्रंथी बोलते हैं अध्यास बोलते हैं इसी का नाम है उसका दोनों का संरिश्रण होकर एक होकर दिखना स्थिति है जैसे अयोधि ऐसा प्रयोग करते हैं वहां लोहे का और अग्नि का तादाद में गया। हो गया है एकता हो गई है वहां दो दो पश्चिम नहीं समझ पाता उस काल में बोलता अयोधहती ऐसा बोलता है माने लोहा जलाता है ऐसा बोला जा रहा है लोहा कहीं जलाएगा वो जो अग्नि का धर्म को लोहे में डाल करके बोल रहा हो जलाने का काम लोहे का नहीं है अथवा वहां अग्नि में क्या दृष्टि करेगा लोहा टेढ़ा हो तो अग्नि कैसे दिखेगी वहां अग्नि को टेढ़ी बोले अग्नि का स्वरूप टेढ़ी है सीधी है उसके स्वरूप उपलब्ध नहीं है वो स्वरूप है किंतु अवस्था में वो उसकी उपलब्धि होती है अग्नि के स्वरूप केवल अग्नि का दर्शन कोई कर ही नहीं सकता जब ईंधन में आरूढ़ है कोयले आदि में है किसी में है तेल आदि जिसमें होगा वो ईंधन है उसमें जैसे वहां आकृति में आरूढ़ हो गया वही आकृति में अग्नि में देखना वैसे आत्मा भी अभी मनुष्य का में दिख रहा है खाली आत्मा तो दिखेगा नहीं ना जिस आकृति में जाता है वह न करता ऐसा है यह अविद्या ग्रंथ है वो बिखर रहती यह स्वामे यहाँ पर बिखर देता है माने जो इस आत्मा को जिसे सारी सृष्टि बताई और सबके सब ये सृष्टि रूपी है करके इस मंत्र में बोल दिया पुरुष है वेदम विश्वम सबके सब, सब पुरुष आत्मा ही है क्योंकि सोने से बने हुए सोना ही होता और कुछ नहीं होता सोने से बने कितने हजारों पात्र हो वो सोना आभूषण जितना सोना ही होता है इसी प्रकार आत्मा ही था इस सृष्टि के पहले आत्मा ही था आत्मा से ही बने हैं तो आत्मा ही है सब ऐसा जो समझता हो इनको बाद कर देता हो जब ये सोना ही है करके जब विचार करता है तो क्या करता है कुंडल आदि को बाध कर देता है फिर कुंडल दृष्टि नहीं रखता वो सुबर्ण दृष्टि में पहुंचता है यहाँ भी जो आत्म दृष्टि में व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये बाधित हो जाते हैं इसलिए पुरुष है एकदम विश्व में कहा बाध समान अधिकरण है न कि विश्व भी रहे और पुरुष में दोनों नहीं जैसे चौरा स्थानों बोल दिया जाता है रात्रि में आप कहीं जा रहे थे रास्ते में एक तो ठूट था किन्तु तो आपकी चोर बुद्धि हो गई उसमें आप डर गए चोर है रास्ते के किनारे ठूट था खड़ा था चोर हो गई तो डर रहे करते करते डरते उजाला हो गया उजाला होने के बाद देखा वो तो ठूमठाई पता लग गया तो क्या बोलते आप चौरस थाणु ऐसा प्रयोग जो मैंने चोर समझा था वह ठूमठ है चोर नहीं है वैसे यहां भी विश्व को बाधित करना है आत्मदृष्टि में बैठना है जो विश्व दिखता था विश्व नहीं वो आत्मा है जितने हमें आभूषण दिख रहे थे वह आभूषण नहीं वास्तव में क्या है सोना है जितने पात्र देखते थे क्या है मिट्टी है ऐसा समझ रहा हूं ये बाद समानाधिकरण होता है इसी प्रकार यहां भी कहा पुरुषे पुरुष विश्वम सारा संसार पुरुषित पुरुष से उत्पन्न है पुरुष में कल्पित है तो वो इसलिए सारा वो आत्मा ही है ये कहा अच्छा तो इसका फल भी बता दिया अविद्या ग्रंथि को समाप्त कर देता है वो मैं मैं मनुष्य हूँ आदि जो अविद्या ग्रंथि के कारण बोल रहा था वो समाप्त हो जाएगा मैं सचिदान आत्मा हूँ इस बुद्धि में जाएगा तो अविद्या समाप्त हो जाती है इसका परिणाम बताया बढ़ताया भाष्य देख एवं पुरुषाद इसलिए क्या होगा सबके सब, सब जितने भी हैं उस पुरुष से उत्पन्न है उस आत्मा से उत्पन्न है इसलिए अतो बाचारम विकारो नाम पुरुष सत्यम इसलिए यही छादो की श्रुति चैतार्थ हो जाती है बाचारोण बिकारो नाम जितने भी नामधारी बने हुए हैं शब्द प्रयोग होता है वस्तु में होता है। जिसको हम कुंडल बोलते हैं देख शब्द प्रयोग हो गया टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है किन्तु शब्द प्रयोग मात्र है कुंडल शब्द और टेढ़ा देखना यह केवल शब्द प्रयोग है वास्तव में मिलता क्या है वहा सुवर्ण होता है ऐसे यहां भी है बाचारमण विकार हो जितने भी विकार है जितने अभी विश्व पता है सर वाचार केवल शब्द प्रयोग मात्र है वास्तव में वास्तविक दृष्टि से देखेंगे तो विश्व नहीं मिलेगा आत्मा मिलेगा नाम अंध्रित अंधित मिथ्या है अंध्रिदम, ये माना सद रूप से भी निरूपण नहीं होता असद रूप से भी निरूपण नहीं होता उभय रूप से निरूपण नहीं हो सकता इसलिए मिथ्या कहते है मिथ्या उसी का नाम है सचेत न बाध्यता असचेत न प्रतीयता सत वस्तु तो बाधित नहीं होता आत्मा का कोई बात नहीं होता जागृत में भी बात नहीं होता स्वप्न में भी बात नहीं होता सुषुप्ति में बात नहीं होता हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं शरीर बदल जाएगा जागृत स्वप्न में शरीर बदल जाएगा शरीर का यह शरीर का अभाव हो जाएगा सुषुप्ति में अभाव हो जाएगा ना हमारा अभाव नहीं होता क्यों हम उसके तीनों अवस्था के अनुभव करने वाले जो होते हैं हम तो होते हैं ना मैं कल ये काम करता था और खा पी के रात में मैं स्वया कौन सोया मैं स्वया वो जो सोया हुआ शरीर बदल गया व्यक्ति वही है वो जो दिन में था कल दिन में था वो चेतन वही है तभी स्वप्न का अनुभव करने वाला और पहले वाला जागरूक में बैठने वाला एक ही होता है शरीर बदल जाता है विषय बदल जाते हैं और शुद्ध पूरे विषयों का अभाव हो जाता है किन्तु तो हमारा अभाव नहीं होता फिर मैं ऐसे स्थान में गया उसमें मुझे पता नहीं लगा मैं आराम से सोया उठने के बाद हम बोलते हैं तीनों अवस्थाओं के हम अनुभव दिखाते हैं सबको दिखाते हैं तो वही सत्य होता है त्रिकाला बाधित सत्याआत्मा ही होता है बाकी अंधम बाकी मिथ्या होते हैं जिसको सत भी नहीं बोल सकते सत हो तो बाधित नहीं होना चाहिए बाध होता है और असत हो तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए प्रतीति भी है इसकी ये जगत की प्रतीति भी हो रही है और बाद भी हो जाता है अब ये पूरे मरने के बाद की बात तो ज्ञान से बात तो यह अलग ही होगा प्रतिदिन स्वप्न में जाने पर जागृतिक वस्तु का बाद हो रहा है वहां दूसरे देश में हम होते हैं दूसरी स्थिति में होते हैं ये वस्तु नहीं होते इधर आते हैं तो उसका बाद होता है तो ये प्रतिदिन बाद हो रहा है सत्यो तो प्रति बाधित नहीं होना चाहिए बाद हो रहा है इसका और असद हो तो प्रतीत नहीं होना चाहिए तो जैसा भी नहीं है आत्मा जैसा भी नहीं है इसलिए सदसद उभय तो हो ही नहीं सकता इसलिए इसको कहते अंध बोलते मिथ्या बोलते हैं जो सदरूप से सदरूप से भी प्रतिपक्ष प्रतिउत्तर उत्तर नदी या जा सके असद रूप से भी जिसका निर्वचन न हो सके उसी को अनिर्भचन है बोलते वही अंध्रित है वही मिथ्या है इसी रहा अंध्रिता पुरुष सत्य में बोलते हैं सत्य है पुरुष क्योंकि वह कुंडल आदि मिथ्या होते हैं सुवर्ण ही सत्य होता है सुवर्ण से जब कुंडल बनते हैं बनना माने बने केवल शब्द प्रयोग हुआ है वास्तविक दृष्टि से देखेंगे तो केवल शब्द प्रयोग हुआ है ठीक इसी प्रकार ये विश्व भी केवल मात्र है है है आत्मा सत्य सत्यम, सत्यम है कहा अतः इसलिए इसलिए सारा संसार पुरुषी तो है और क्या है आत्मा ही तो है आत्मा छोड़कर क्या है और विचार दृष्टि से देखने पर यही होता है न ना विश्वम नाम पुरुषात अनंत किंचित अस्थित विश्व नाम का कोई वस्तु पुरुष आत्मा को छोड़कर कुछ है ही नहीं जैसे सोना को छोड़कर कोई कुंडल आदि कोई होते ही नहीं व्यावहारिक दृष्टि का अलग है और वैचारिक दृष्टि अलग है हम जब विचार दृष्टि को लेकर जाते हैं तो वो सोना ही होता है सोना छोड़कर के कुछ नहीं होता कुंडल आदि जिसको हम कल खरीद के लाए कोई सोना को आज किसी कारण से उसी सुनार के पास हम बेचने को चले गए जरूरी पड़ा बेचना बिक्री करने गए तो कल का भाव नहीं देकर सोना आप ध्यान रखिए वो कम दाम देगा आपको आप कहेंगे मैंने तो इतने में लिया था वो बोलेगा तुमने तो कुंडल खरीदा था मैं सोना खरीद रहा हूं उसके दृष्टि में सोना है वो वो तोल लेगा आप जेवर खरीदते हैं और सुनहारा आपसे सुनहरा जो होता है वो सोना खरीदता है उसके दृष्टि में है ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है न ना विश्वम नाम पुरुषार्थन किंचित अस्थित है जो विश्व मैंने सारा संसार नाम के वस्तु उस आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं वो आत्मा ही है विश्व रूप में दिख रहा है जैसे सोना ही कुंडलादि रूप दिखाई पड़ता है वो तब सुवर्ण होता है ठीक इस प्रकार है ये कहा अतो यदम तदेतद अभितम की कस्मिन भवो विज्ञात सर्व विज्ञातन ये जो प्रश्न उठा था उसका उत्तर यही है उत्तर हो गया क्या उत्तर है क्या तो था था उत्तर क्या प्रश्न था कश्मो विज्ञात विज्ञात का प्रश्न था नाम से जानने पर सब विज्ञात हो जाता है सोना को जान लेने पर सारे कुंडलादि जितने भी आभूषण है सबका ज्ञान हो जाता है ठीक इसी प्रकार आत्मा को जानने पर सबका ज्ञान हो जाता है क्यों आत्मा में कल्पित है ये नाम मात्र है ये उत्तर हो गया ये कहते हैं आतो जो कहा था तद एव ताद अभी ही था। वो कह जो प्रश्न प्रश्न था उसका उत्तर हो गया क्या हुआ प्रश्न था कश्मीर कश्मात सर्व विज्ञातम भवती ये तो सौल का प्रश्न था हे भगवान किसको जानने पर सब कुछ ज्ञात होता है करके कहा था उसका ये आत्मा का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है ये उत्तर हो गया ये तस्विन परस्विन आत्मनि सर्व कारणी पुरुष विज्ञाते पुरुष एवं विश्व ना ये सबका कारण जो परमात्मा है एक सारे संसार का, का कारण पूरे संसार के विश्व का जो कारण है ये तस्मिन ही परस्विन आत्मनि जो परमात्मा है सर्वकारणे पुरुषे विज्ञान सबका कारणभूत कारण स्वरूप जो पुरुष है आत्मा है इसको विज्ञात होने पर जान लेने पर पुरुष एवं एकदम विश्व नाम्यता विज्ञातम सारे सारे विश्व संसार पुरुष ही आत्मा ही तो है आत्मा छोड़ करके कुछ नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाता है अगर आत्मा को जान लिया तो एक सोने को जान लिया तो पूरे जेवर का ज्ञान हो जाता है सोना ही है तो है और क्या है वो कोई भी जेवर हो इसी प्रकार आत्मा को जानने पर सब हो जाता है उस प्रश्न का उत्तर हो गया यहाँ आकर इसी तरीके किम पुनरिदम विश्व थे विश्व माने सर्व सबके सब विश्व सब। शब्द सब सर्व सबके सब क्या होता है विश्व क्या है ये प्रश्न उठाता कहा कि कर्म तपो ब्रह्म पराप्रथम इत्यादि विश्व का नाम दे दिया है कहा कर्मा अग्निहोत्र आदि ये विश्व विश्व में आ जाते हैं ये सब में यही आते हैं कर्म आते हैं अग्निहोत्र स्वरूप यह तपो ज्ञान या तप माने ज्ञान तत्कृदम फलम और उसके ज्ञान के द्वारा होने वाला जो फल है ये सब फलं अन्य फलमतावत भी सर्वम बाकी सारा संसार इतना ही तो है कर्म करना और उसके द्वारा ज्ञान आदि होना फिर फल होना यही तो है ये संसार यही है देखा ये तक तो तच यहा कार्य सबके सब, सब कर्मादि जितने में उस ब्रह्म का कार्य जिस पर भी चर्चा चल रही पुरुष शब्द जिसका नाम चल रहा है उसी का कार्य है तस्मात सर्वम ब्रह्म परामृत इसलिए सबके सब परम अमृत ब्रह्म ही निकला संसार नाम के वस्तु खो जाते हैं उस विचार से जाने पर परमात्मा ही होगा माना सुवर्णादि दृष्टान्त में है सुवर्ण दृष्टि होने पर सारे जेवर खो गए उसकी दृष्टि में वृत्ति दृष्टि होने पर पात्र खो गए उसकी दृष्टि में लोहा दृष्टि हो जाए तो औजार खो जाते हैं उसकी दृष्टि में उसको एक ही दिखेगा लोहा दिखेगा कोई भी हथियार हो टेड़ा मेढ़ा कैसी भी आकृति कहीं भी हो उसको लोहा ही दिखेगा ठीक इसी प्रकार तत्स ये तथा कार्य में सारा संसार ये ब्रह्म का कार्य है सबके सब इसे सब। तस्मात सर्वम को ब्रह्म सर्वरूप माना जाता है परम ब्रह्म परामृतम पर, पर अमृत स्वरूप सब कुछ है परम अमृतम हमे वे वो परम अमृत परमात्मा मैं ही हूं ऐसा जानता हो तभी फल होगा परमात्मा ऐसा परमात्मा है करके सोचने से हमारा काम नहीं बनेगा ऐसा जो अमृत परमात्मा है वही मैं ही हूं ऐसा ज्ञान होगा जब ये वेद निहितम गुहां बुद्धि रूपी गुहा में समझता है वही मई हूं ऐसा ये नहीं कि परमात्मा ऐसा है संसार का सब संसार रूप है मैं अलग हूं काम नहीं बनने वाला यही भाषाकार बोलते हैं कि परामृतम मैंने परम अमृतम अहम एवं परम अमृत जो ब्रह्म है वह मही हूं यदि योग इस प्रकार से जो जानता हो कहा निहितम स्थितम गुहायाम वो ब्रह्म ढूंढने जाएंगे कोई तीर्थाटन आदि में नहीं मिलना है कहा मिलेगा हृदय रूपी गुहा में मिलेगा ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो ब्रह्मागार वृत्ति यही बनेगी अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति होगी इसलिए ये कहते हैं योग वेदा निहितम मैंने स्थितम गुहायाम गुहा में स्थित है गुहा में छिपा हुआ है कौन सी गुहा तो पे हृदय हृदय रूपी गुहा में बाहर के गुहा में नहीं यही हृदय रूपी गुहा में है बाहर की गुहा सहायक है एकांत में होने पर इंद्रियां शांत होगी कुछ विचार करने की सामर्थ्य आ जाएगा यह अलग बात है तो अगर विचार में असमर्थ हो तो बाहर की गुहा और हानिकारक भी हो सकती है यह स्थिति है निहितम गुहायाम स्थितम गुहायाम हृदय सर्व प्राणियाम सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है वो ब्रह्मा। जो ब्रह्म स्थित है वही मैं हूं ऐसा जो जानता हो स एवं विज्ञान ऐसे विज्ञान जब होगा हम ब्रह्मास्मिक में पहुंचेगा मान संपूर्ण जगत का कारण स्वरूप परमात्मा परमात्मा ही सब कुछ है वही मय हो ऐसे जो बुद्धि में पहुंचेगा एवं ज्ञान मनि से एवं विज्ञान ऐसे विज्ञान से अविद्या्रंथिम बिगरेती है अविद्यापी काठ को तोड़ डालता है अविद्यांथिम ग्रंथि मैंने गांठ तो दिखाई नहीं पड़े क्यों गांठ कहा है जो ग्रंथि मैंने गांठ होता है क्यों गांठ तो ये ग्रंथि में दृढ़ी भूतान जैसे गांठ मजबूत हो जाता है खोलना मुश्किल पड़ता है वैसे यहां भी खोलना मुश्किल है कितने दिनों से हम सुन रहे हैं किन्तु तो अभी भी मैं इससे अलग हूं ये बुद्धि नहीं हो रही ये तुलिस बोलते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई यद्यपि प्रसाद छूटा तक कठिन नहीं तुलिस राशि ने कहा है जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है यद्यपि झूठा है जड़ और चेतन की कभी गांठ पड़ ही नहीं सकता सूर्य का और अंधेरा का संगम होना संभव ही नहीं है जितने पिंप्रसा झूठा ही है वो फिर भी छूटा कठिन नहीं छोड़ना बड़ा मुश्किल है अलग करना बड़ा मुश्किल है ऐसी स्थिति यही है यहाँ भी तो ग्रंथि में एवं दृढ़ी भूतान जैसे गांठ मजबूत होता है खोलना मुश्किल होता है इसी प्रकार यहाँ भी जलचेतन की जो तादात में हो रखा है मैं मनुष्य हूं आदि आदि जो तादात में के कारण चल रहा है ये बहुत मजबूत हो रखा है इसलिए उसको ग्रंथी शब्द से कहा है अविद्या वासना अविद्यापी जो संस्कार है ना वासना वही यहाँ गांध्यास है अविद्या के संस्कार है वही बासना है ये बिकरति बिकिरती भिक्षिपति इसको बिखेर देता है कृ विक्षे पे बिखेर देता है जब मैं ब्रह्म हूं करके जान लेता है तो उस काल में फिर ये मैं मनुष्य हूं समाप्त कर देता है बिखेर देता है भिक्षिपति मान नाश है नाश कर देगा फिर वो गांठ पढ़ने नहीं देगा अविद्या को अपने ढंग से अलग ही रख यह जीवन एवं यह माने जीवन जीते जी ऐसा कर जाता है जीवन एवं न ब्रितासन मरने के बाद नहीं कोई उधार वाली सौदा नहीं मरने के बाद हो जाएगा मत सोचना जीते जी, जी जो कर सका उसी को जीवन मुक्ति जो ले सका विधेयक कैबिल्य उसी को होगा जिसने जीवन मुक्ति नहीं ले पाया विधेयक कैबिल्य कहा से होगा तो जीवन एवं नृतसन हे सौम्य हे प्रिय इत्यादि कहा यही है ठीक है मैं सारांश सा बताते हैं यद इति कश्मो विज्ञाते जो पूछा था सौलग्जी ने किसके जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है भगवान यही पूछा था उसका निरूपण हो गया उस आत्म तत्व को जान लेंगे तो सब कुछ जाना हुआ होता है क्यों आत्मा से ही सारा पैदा हुए है और आत्मा ही है वो मानी परिणाम नहीं विवर्तवाद को लेकर के चलना ध्यान देना जैसे सोना से कुंडल आदि वो विवर्त है बिगड़ा सोना कुछ नहीं बिगड़ा है है सोना ही है वो हमें उस रूप में दिख रहा है टेढ़े मेढे आकार में दिख रहा है सोना ही है वो तो इसी प्रकार ये संसार भी परमात्मा ही है जब तक अज्ञान है हम रूपांतर में देख रहे हैं रूपांतर घटित कार्य कर रहे हैं जब हमें ज्ञान होगा तो आत्मा रूप में दिखेगा सब तो इसका निरूपण हो गया जो तो प्रश्न था कश्मीन अनुभव वो विज्ञाते सर्विधम विज्ञात अनुभव दे प्रश्न था तो उसका उत्तर हो गया आत्मा को जानने पर सब ज्ञात हो जाता है कौन तो सर्वम विदम परमात्मा हो जागे ये सबके सब संसार परमात्मा से पैदा होता है जैसे जेवर जितने भी सोने से पैदा होता है ऐसे यहां भी जो संसार है सर्वम विदम ये संसार जगत सर्वम विदम जगत जितने भी जगत है सबके सब परमात्मा से पैदा होता है अतः स्थावर स्थावन माप्रिल वही परमात्मा माप रही है परमात्मा ही है और कुछ नहीं परमात्मा स्वरूप ही है दृष्टांत के लिए मिट्टी है सोना है लोहा है के आधार पर दृष्टांत सामने रखे चले जैसे मिट्टी ही तो है मिट्टी के पात्र जितने मिट्टी ही है वो मिट्टी से तो कुछ भी नहीं है लोहे के जितने भी औजार होते हैं लोहा ही होता है लोहा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता यह कह रहे हैं अतः अतस्तावन मात्रम सर्व तस्म विज्ञाते विज्ञातम अवती इसलिए सब ब्रह्म मात्र ही तो है सारा संसार परमात्मा मात्र ही है इसलिए परमात्मा को जान लेने पर सब ज्ञात हो जाता है ये समझना इति अविद्याय फला विधानसमृत हाँ परमात्मा के के जानने में अभिज्ञात क्यों था वो कहते हैं अविद्या क्षय के फल यहां क्या हुआ ज्ञान से अविद्या क्षय हो जाए हम ब्रह्माष्टमी ज्ञान हो जाए तो अविद्या नष्ट हो जाएगी अविद्या नष्ट होते ही आपको ऐसी बुद्धि बन जाएगी फिर संसार नहीं दिखेगा आपको आत्मा दिखने लग जाएगा हर वस्तु में एक अविद्यालाभिधान है ना अविद्या के फल अविद्या क्षय फल अविद्या नाश होना ही फल है यह। आत्मज्ञान का फल क्या अविद्या का नाश होना इसलिए कहा था यहां अविद्या दिकरे, करके मंत्र में आया अविद्या रूपी गांठ को नष्ट कर रखता है आत्मज्ञान होने पर ये जो कहा था अविद्या क्षय रूप जो फल है ये मंत्र के आखिर में जो बता करके सिद्ध कर दिया उपसमृतम उपसार हो गया सब कुछ आत्मा ही है माने अविद्या के कारण हमें रूपांतर में दिख रहा था अज्ञान के कारण जैसे रज्जु रूपांतर में दिखाई पड़ते है दशा में रजू के ज्ञान काल में सर्वाधि हो जाते हैं उसको रज्जु दिखाई पड़ेगी किसी प्रकार रूप फल बता दिया, आपने जाने का। फल बता करके और कर दिया ये कहा टिप्पणी दो नंबर की है नैत कंठार उत्तम यदि आशंका कहते ये कहीं कंठ स्वर से तो नहीं कहा कि कंठ से उच्चारण तो नहीं किया अविद्या करके ऐसा नहीं आया तो ये कहते हैं शंका करके अविद्या ही सर्व विज्ञान है प्रतिबंधिका सर्व सर्व जो सर्व बुद्धि होनी है हम ब्रह्माष्टी बुद्धि जो सर्व ब्रह्म बुद्धि होनी है उसमें अविद्या प्रतिबंध है जब तक अविद्या है तब तो तक वो सर्व बुद्धि होने नहीं देती है परिचिन बुद्धि रखेगी मैं इतना ही देखता है मैं अविद्या ही सर्व विज्ञान प्रतिबंधिका सारे विज्ञान सर्व विज्ञान में एकदम जगत ब्रह्म ऐसा विज्ञान होने के लिए अविद्या प्रतिबंधक है तन निवृत्त पुरुष के विज्ञान है न उगता और उसके निवृत्ति किसे बताया आत्मा के ज्ञान से उसकी निवृत्ति अविद्या की निवृति बताई सो so, अविद्या ग्रंथि इति क्या बोला वो अविद्याग्रंथि को नाश करता है करके यही तो कहा ना मंत्र में तथा से आत्मज्ञान है ना सर्वज्ञान उत्तम भवती भाव इसलिए आत्मज्ञान से सारा ज्ञान हो जाता है एक जो कहा ये सर्वत्र भाव हो जाता है सर्व सर्वबुद्धि हो जाती है कहा सर्वज्ञान कहा वो ठीक सिद्ध हो जाता है ये बता आगे हम दीप्ति मंडप के दीप्ति खंड में चलते हैं अब उस आत्मा का फिर स्वरूप बताते हैं कैसा स्वरूप है कैसा है स्वरूप में चलते हैं उसी की चर्चा करना है ये न प्रकार साधकों के मन में बात बैठ जाए बात इतनी है इसलिए दृष्टांत बदल बदल करके श्रुति लाती रहती है शब्द बदल करके देती रहती है कोई न कोई गोली लग जाए गोली है चलते चलते चलते, चलते न जाने किसको कौन सी गोली लग जाए ये गोलियां हैं सब ऐसे आगे अब द्वितीय मंत्र के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में चलते हैं मंत्र है अभी सन्निहितम गुहा चरम नाम महत्पद्रेजत्णच्च यदतज्जान सदसदेण्यम पर प्रजा आवी सन्नीतवाचरम महत्पद्रत प्राण निमिष तण्यम परम विज्ञादरिष्ठम प्रजा आवि वो आत्मा जो है ना प्रकाश स्वरूप है आवि आविश अव्यय है जैसे आविर्भाव बोलते हैं या आविश अव्य लगा करके आविर्भाव शब्द बनाते हैं प्रकाश स्वरूप है आग ही प्रकाश स्वरूप है प्रकाश माने ज्ञान रूपी प्रकाश ज्ञान भी वस्तु को प्रकाश करता है और ज्ञान से आच्छादित वस्तु को सूर्य के लाइट से जानकारी नहीं होगी रज्जू को जो सर्प बुद्धि हो रही है आपको सूर्य के लाइट में हो रही है काम नहीं करने वाले वो प्रकाश काम नहीं करेगा कौन सा ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए तभी वो सर्प बाटेगा अभी मैंने प्रकाश से है ज्ञान रूपी प्रकाश से है आत्मा शनि हितम हृदय में निहित हमेशा बैठा हुआ यही है भाई बाहर जाना नहीं पड़ता ढूंढने के लिए भीतर ही है थोड़ा सा उल्टा होने की जरूरत है जैसे कहते हैं मछली जल में रहती है तब तक पानी नहीं पी सकती जब तक उल्टा ना हो जाए उसको पानी पीना हो तो उल्टा होना पड़ता है कहते ऐसे बोलते लोग जब उल्टी हो जाती है मुख में पानी जाएगी जब तक सीधी रहेगी पानी नहीं जाता यहां भी थोड़ा बहिर्मुखी जो वृत्ति बनी हुई है अंतर्मुखी वृत्ति करने की आवश्यकता उल्टा होने की जरूरत है थोड़ा उल्टे हो जाए तो यही सन्नीहित है सबसे नजदीक है क्यों अपना स्वरूप ही होता है संहिहिता गुहाचरम नाम उसका एक नाम है गुहाचर नाम है बुद्धिपी गुहा में पाया जाता है इसलिए गुहाचर नाम है जैसे रात्रि में चलने वाले को निशाचर बोलते हैं तो आत्मा का नाम गुहाचर बुद्धि रूपी गुहा में मिलेगा जब भी मिलेगा हम ब्रह्माष्टिक वृत्ति बनेगी वहीं बनेगी इसलिए गुहाचर नाम है उसका महत्परम वो महान है आ, बहुत महान है बहुत बड़ा है महान है महत्पर है अत्र ये समर्पितम ये जगत अत्र समर्पितम ये जो जगत है सबके सब इसी आत्मा में समर्पित है जैसे सुवर्ण सुवर्ण में समर्पित है सुवर्ण से बने हुए जितने भी आभूषण है वो सुवर्ण में समर्पित है सुवर्ण ही तो है वो ठीक इसी प्रकार ये तत्त जगत ये जो जगत है इतना बड़ा संसार दिखाई पड़ता है हाँ अत्र समर्पितम हम अश्विन समर्पितम इसी आत्मा में समर्पित है जैसे लोहे से बने औजार लोहे में समर्पित होते हैं मिट्टी से बने पात्र मिट्टी में समर्पित होते है, हैं परमात्मा से बना हुआ जगत परमात्मा में ही समर्पित है आत्मा में ही समर्पित है एजत प्राण निष जगत कैसे है कुछ तो चलने वाले है एजत चलने वाले हैं पक्षी आदि हैं चलते हैं कुछ प्राण प्राण क्रिया करने वाले हैं कुछ निमिष कोई आंख खोलने वाले आंख बंद करने वाले ऐसे ऐसे जगत हैं सब परमात्मा में ही है ऐसा है परमात्मा ये तत् ऐसे परमात्मा को जानो तुम लोग जानो ऐसे श्रुति बोलती है या शिष्यगण ऐसे परमात्मा को जानो सद असत बरण्यम सद असत दोनों रूप में मूर्तामूर्त रूप में विभक्त दिखाई पड़ता है अभी पृथ्वी जल और तेज इसको मूर्त बोलते हैं वायु आकाश को अमूर्त बोलते हैं सदरूप और असद रूप सच अभगत इत्यादि आता है यहां मूर्तामूर्त रूप में भाषता ये परमात्मा ही है सब वरण्यम सबसे श्रेष्ठ है और परम परम है यदि प्रजात विज्ञान यद वरिष्ठ हो प्राणियों का जो ज्ञान होता है ना विषयों का ज्ञान उससे वो श्रेष्ठ है प्राणियों का जो ज्ञान हो रहा अपने अपने विषयों का सबको ज्ञान है सब अपने में आहार विहार कर रहे हैं हर प्राणी कर रही है सभी ज्ञानी है किंतु विषय ज्ञान है इससे श्रेष्ठ है परे है वो के विज्ञान से परे है श्रेष्ठ है वरिष्ठ है श्रेष्ठ है इत्यादि भाष्य देखे अरूपमश अक्षरम केन के नकार रूप नहीं है उसका आकृति नहीं है रूप माने आकृति नाम रूप में नाम शब्द होता है और रूप माने आकृति होती है तो आकृति है नहीं किस प्रकार से पकड़ा जाए कोई आकृति हो तब तो उसको जानना सरल होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान हो सकता है आकृति है, है नहीं अरूपम सत अरूप होता हुआ अक्षर जो अक्षर है अविनाशी परमात्मा है वह कैन प्रकार विज्ञान किस प्रकार से जानना उसको जानने के साधन क्या है यह प्रश्न उठता है क्या क्या साधन होगा किस प्रकार से जाना जाए क्यों रूप होता माने आकृति होती तब तो जानना सरल होता उसकी आकृति नहीं तो कैसे जाना जाए प्रश्न उठा तो उच्च के से बोलते हैं अरे बाबा इस रूप से जान ना आविही प्रकाश स्वरूप है ऐसा समझो ही आने प्रकाश रूप है ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है प्रकाशम संगा उपलब्धमान उपाषते इत्यादि है शब्दादि नाम शब्दादी न उपलब्धमान ऐसा होता है बागादि इंद्रियों के द्वारा ये जो इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि विषयों को उपलब्धि करता हुआ यहां बैठा हुआ है ये शब्द आदि की उपलब्धि करने वाला आत्मा ही होगा ना चेतन होगा ना किसके द्वारा इंद्रियों के माध्यम से कर रहा है है सन्नीहित कैसे अन्य श्रुति में कहा है क्या कहा कि ज्वलती भ्राजति इतिश्रंतरात अन्य कहीं कहीं कहा ज्वलती वही आत्मा प्रकाश करता है और भ्राजति दीप्त दीप्तमान दिप्तु, होता है इत्यादि कहने से उपा, सिद्ध होता है सन्निहित का अर्थ यही है बाघादि उपाधिवीर शब्दादीन उपलब्धमान अवभाषक है बाघादि उपाधियों के द्वारा शब्द को उपलब्ध करता हुआ भाषित होता है यात्रा शब्दादि आदि ग्रहण कर रहा है ऐसा लगता है इस तरह से जाना जाता है कहा एक नंबर की टिप्पणी तसे सन्निहित्व प्रत्याय विश्वास में लाते हैं वो सन्निहित आत्मा सन्निहित है कैसा इन बाघ इंद्रियों के जो जो अपने अपने विषय ग्रहण कर रहा है ना तो वो चेतन उनके माध्यम से विषय ग्रहण कर रहा है ये समझना इस तरह से जाना जाता है ऐसा कहा आगे भाष्य में कहते हैं दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि उपाधि धर्मेर आविर्भूतम सं लक्ष्य देखना सुनना मनन करना जानना इत्यादि है देखना आँख का काम हो रहा है सुनना आख के माध्यम से देखना कान के माध्यम से सुनना मन के माध्यम से विचार करना और बुद्धि के माध्यम से जानना ये सब उपाधि है सब उपाधि के धर्म है ये माने देखने का काम ये आंख का है किंतु आत्मा में आरोपित करके जाना जाता है दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि उपाधि धर्म है, तो दर्शन श्रवण मनन विज्ञान जो मान ने चक्षु का धर्म श्रोत्र का धर्म मन का धर्म और बुद्धि का धर्म है इस ये उपाधि के धर्मों के द्वारा ही आविर्भूत प्रकाशित होता हुआ लक्षित होता है अगर चेतन न हो तो कौन ग्रहण करेगा उसको चेतन है यह सिद्ध तो होता है हृदय सर्व प्राणियों कहा होता है सभी प्राणियों के हृदय में आविर्भाव होता है प्रकाशित होता है आपका प्रकाशित होता है यदि तथा आविर वो जो प्रकाश रूप ब्रह्म है वह सन्निहित सम्यक प्रकार से स्थित है आ, यही है यही तो मिल जाएगा हृदय हृदय में हृदय माने बुद्धि हृदय स्थ बुद्धि को हृदय कहा बुद्धि में स्थित है जब विचार से गुणेंगे तो यही मिलेगा जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि है वृत्ति है वैसे ब्रह्मास्त वृत्ति भी बुद्धि में होती है हृदय में तो गुहाचरम नाम और दूसरा एक नाम उसका है गुहाचर नाम है गुहा में विचरण करने वाले को गुहाचर कहते हैं घूमता है, है गुहा में घूमने वाला गुहा मे पर्वत का गुहा नहीं यहाँ कहते है कैसे गुहाचरम गुहाय चरत गुहा गुहाचरम गुहाचर कहते हैं कैसे उसको गुहाचर इसलिए कहा है कि दर्शन श्रवण सर्वादि प्रकार ही गुहाचरम इत प्रख्यात उसका नाम है दर्शन श्रवण मनन सब कर रहा है बुद्धि में बैठ करके सब काम कर रहा है इसलिए उसको गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है लोग में गुहाचर कहते हैं आत्मा को दर्शन श्रवण देखना सुनना आदि क्रिया हो रही है जड़ में क्रिया हो रही है चेतन वो क्रिया किसके लिए हो चेतन के लिए होगी वो बुद्धि में है बुद्धि से समझा जाएगा प्रख्यात है एक नंबर की टिप्पणी धीरे चरणम कुतो आता कहते हैं वो तो स्थिर है आत्मा व्यापक है चर्म फिर विचर्ण कैसे होगा तो उसको उत्तर में कहा दर्शन श्रवणार्थी तत्त इंद्रियों के माध्यम से जो जानने का प्रसंग आया गया तो उसको गुहाचर कहते हैं उसका ठीक है क्वचित पश्चती क्वचित चुनौती दर्शनारी कभी तो देखता है वो कहीं देखता है कहीं सुनता है अलग अलग ढंग होता है इसलिए तत्त व्यापार तत को लेकर के इसको गुहाचर नाम दिया गया वैसा तो दिर्व्यापार है व्यापार नहीं होता आत्मा में तत्त इंद्रियों के क्रिया को लेकर के इनको व्यापारी बना दिया एक वचित दर्शन दर्शनादि ये दर्शनादि क्रिया होते हैं कभी सुनता है कभी देखता है इत्यादि व्यापार अनुकूलतया अवस्थान उस उस व्यापार के दर्शन शरण आदि व्यापार के अनुकूल होकर के रहना ही तत्व वहां विचरण करने का नाम इतना ही वास्तव्य चलता नहीं है चर्चा कर दिया आगे भाष्य में कहते हैं महत्व सर्वहत्वाद सबसे महान है इसलिए कहा। सबसे बड़ा है सबसे पूज्य है ये शरीर में पूरे देखते जाएंगे तो सबसे पूज्य आत्मा मिलेगा सर्व महान है वो सर्व महत्वाद महत्व पदम पद्य सर्वेण इति सर्वपार्थ पदत्वाद सबके द्वारा प्राप्त किया जाता महार महार है इस लिखो पदम शब्द से कहा महत पदम था महत्व का अर्थ महान है पद माने सबके द्वारा प्राप्त है सोने में जितने भी आप कल्पना करेंगे सबके द्वारा प्राप्त वहां जितने भी वस्तु है सबको प्राप्त किया सोना ही प्राप्त है चाहे कुंडल होगा कवच होगा क्या प्राप्त है उनको रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे उन रज्जु ही प्राप्त है सबके द्वारा जितने भी कल्पित पदार्थों के द्वारा प्राप्त रजू ही है ठीक इसी प्रकार सारा संसार में जितने भी कल्पना है तो सबके द्वारा प्राप्त होता है जानता नहीं है अलग बात है किंतु तो प्राप्त है अधिष्ठान को छोड़कर कल्पित पदार्थ कहा जाएगा प्राप्त है अधिष्ठान छोड़ेगा तो सप्ताहिक हो जाएगा उसको अधिष्ठान है सबका महत्व माने सर्व महत्वा सर्व महान उन्होंने पद माना पद्यते सर्वेण सबके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको इसलिए कहा सर्व सर्व पदार्थ पडा, पड़। सभी पदार्थों का विषयों का आस्पद है स्थान है आश्रित है आधार है सभी विषय उसके कल्पित है इसलिए उसको पद शब्द है कहा सर्व पदार्थ आस्पदत्वाद्य पदगढ़ सभी विषयों का आस्पद है स्थान है अधिकरण है अधिष्ठान है कथम तन महतपदम उच्च दे प्रश्न आयो महत्पद कैसे हो सकता है तो कहा महत् तो अत्र अस्मिन ब्रह्मणि ये तत्सन महत्व इसलिए हुआ ये सब के सब इसी में समर्पित है सारे के सारे इसी ब्रह्म में समर्पित है जैसे रज्जु में जितने भी कल्पना होती है वो वस्तु सारे रज्जु में समर्पित होते हैं सोने में जितने भी आप कल्पना करेंगे वो सबके सब सोने में समर्पित होते हैं विवक्त है जगत जैसे सोना में कुंडलादि विवर्त है रजू में सर्पादि विवर्त उसी प्रकार ब्रह्म में जगत विवर्त है महत हुआ, हुआ, तो ये महत इसलिए महान इसलिए हुआ अत्र अस्मिन ब्रह्मणी ये तत्त सर्वम समर्पितम प्रवेशम ये के सब जगत उसी में प्रवेश है कैसे कि रथाना हो रहा जैसे रथ के नाभि में उच्छ जो होते हैं अरा प्रवेश होते हैं उसी प्रकार सारा जगत उसी में कोते हुए आत्मा आत्मा को और प्राणत मान प्राणिदी जो प्राणन क्रिया करने वाले प्राणपानादिवान मनुष्यादी मनुष्य पशु आदि मनुष्य पशु आदि को प्राणत करके बोला चलने वाले जो है प्राणन क्रिया करने वाले निमिष निवेश करने वाले आग खोलने वाले आख बंद करने वाले या निमेश निवेश आदि क्रियादिव या अनिमेशा च निवेश लेने वाले अनिवेश करने वाले माना आग खोलने वाले आख बंद करने वाले संसार में जितने भी, वो ब्रह्ममी भी सब ब्रह्म में समर्पित है सबके सब स्थिति है च शब्दार्थ चब्द से सब अनिशब्दो लेना समस्तम एत अत्र ब्रह्म नहीं समर्पित है सम्पूर्ण सं, जितने भी संसार में बसते इसी ब्रह्म में समर्पित है इसलिए महान है वो और सबके पद इसलिए है पद इसलिए है सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य है सब प्राप्त उसी में प्राप्त है सबका आश्रय भूत वही है इसलिए वो पद भी है वो कहा तद आस्पद सर्वम जे जि, जिसमे आश्रित है सारे के सारे आस्पद में आश्रित है सारे के सारे ब्रह्मा ब्रह्म जानी ब्रह्म को तुम लोग जानो जानी को तुम जानो तुम जानो ये शिष्य करके बोल रही है लोट लकार शिष्य लोग उसको जानो मैंने जान था मैंने भाष्यकार करते अवगत छतः अवगत छत कहा अवगत छत में लोट लगा में था के जगह में त तो आदेश होता है तो टिप्पणी कारगत है अवगत छत इत्यादि समझना है थ भी नहीं होगा त तो हो जाएगा ये टिप्पणी ने कहा व्या करने की दृष्टि से तद आत्मभूतम भगवान वह आपका स्वरूप भूत है आत्मभूत माने स्वरूप भूत है जैसे सुवर्ण में कल्पित पदार्थों का आत्मा सुवर्ण होता है स्वरूप होता है ठीक इस प्रकार आप सबका आत्मस्वरूप है उसको जानो आपका स्वरूप है उसको जानो कहा सदसत स्वरूप और वो अब कैसा है सदसत स्वरूप है सदरूपी है असदरूपी है मूर्तामूर्त स्वरूप सदसतोर मूर्ता मूर्त हो थूल बाबा सदसत पदार्थ तो दो प्रकार के होते हैं मूर्त और अमूर्त दो होते हैं थूल और सूक्ष्म कैसे पृथ्वी जल तेज फलश थूल है चक्षु आदि के विषय हो जाते हैं और वायु और आकाश सूक्ष्म है तो यहाँ मूर्त तो मूर्त को सदसत सब से कहा सात ने थूल को लेना पृथ्वी जल तेज को लेना और ये असत का अर्थ बंध्यादि जैसे नहीं वायु और आकाश को लेना सूक्ष्म दो लेना ये कहा भाष्यकार बोल रहे हैं सद सत मैंने मूर्ता मूर्त जो मूर्ता मूर्त दो है थूल सूक्ष्म जो थूल सूक्ष्म का वही स्वरूप है तद व्यतिर एक अभाव तो आत्मा को छोड़ करके न स्थल है न सूक्ष्म है कुछ भी नहीं आत्मा में कल्पित है सब भी सुख सूक्ष्मी अतिरिक से अतिरिक्त रूप से न होने से सब सब स्वरूप वही है कहा कहाीयम प्रार्थनीय है स्वीकार करने योग्य है वह आत्मा वरणीय तदेव ही सर्वस्व वर्णीयम वही सबके लिए वर्णीय है वह आत्मा प्राप्त है नित्यवाद क्यों नित्य है नित्य पदार्थ सब चाहते हैं सब नित्य को चाहते हैं अनित्य को नहीं चाहते स्थाई पदार्थ को चाहते हैं स्थाई चाहो तो आत्मा में जाओ इसलिए वरण्य है तदे वही सर्वस्वी क्यों नित्यत्वात् प्रार्थनीय नित्य है इसलिए वर्ण्य मानी प्रार्थनीय प्रार्थनीय है वो वांछनीय है परम व्यतिरिक्तम विज्ञान प्रजाना संबंध है मान के जो ज्ञान से पर है व्यतिरिक्त है अलग है ज्ञान दो प्रकार के स्वरूप ज्ञान है और विषयों का ज्ञान है प्रजाओं का ज्ञान विषयों का ज्ञान विषयों का ज्ञान से अतिरिक्त है वो ये ज्ञान नहीं समझना विषयों का ज्ञान संसार देने वाला है और स्वरूप ज्ञान मोक्ष देने वाला है इसलिए पर मैंने अतिरिक्त है किसे प्रजानाम नाम विज्ञान कहा प्राणियों के जो से वो अतिरिक्त है व्यभित करके संबंध कर देना कहा यह लौकिक विज्ञान विज्ञान अगोचरण जो लौकिक विज्ञान होता है चक्षुरादि के माध्यम से जो ज्ञान होगा लौकिक ज्ञान होगा इंद्रियों के माध्यम से जो जानकारी हम लेते हैं यह सब लौकिक ज्ञान है इससे अतिरिक्त है उसका विषय नहीं होता न तुरक्ष न्षति न मनो इत्यादि केनो परिषद में पढ़ के आ जाएगा लौकिक विज्ञान अगोचरम जो वस्तु ऐसा वस्तु है आत्म वस्तु लौकिक विज्ञान के विषय नहीं होता गोचर मे विषय बना अगोचरण अविषय विषय नहीं होता ऐसा है और यद वरिष्ठम जो कैसा है आत्मा वरिष्ठ है बरतम अत्यंत श्रेष्ठ है सर्व पदार्थ सारे पदार्थों की तुलना करेंगे आत्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं मिलेगा सब सबसे बड़ा आत्मा ही मिलेगा तुलना करके जाइए सारे पदार्थों का सर्व पदार्थ येसु बरतम जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थों को लेना उसमें भी श्रेष्ठ उस है तथ ही एकम ब्रह्म अतिशयन बरम सर्वदोष रह तत्वा वही एक ही है ब्रह्म अतिशय बार श्रेष्ठ ब्रह्म एक ही है क्यों सर्वदोष रहित है कोई दोष नहीं है वह निर्दोष है ब्रह्मा निर्दोष स्थित गीता में ऐसा भगवान ने कहा निर्दोष परमात्मा आत्मा ही होता है निर्दोष जब शरीर बुद्धि में आएंगे तो दोषी होंगे कोई न कोई दोष मिलेगा निर्दोषम ही समम ब्रह्म इससे सम नाम होता है तस्मात् तस्तमी दारु ब्रह्म में स्थित होते हैं इत्यादि है। तो हो ओम भद्रणे श्रृणियाम देवा भद्रं पशेम क्षेत्र स्थिर सुन सूर्भ्यम जलायु Om Sampe Sampe Sam.